प्रिय नाम ओम का उच्चारण करेंगे श्वास भर लीजिए ओ

अपने आसन को व्यवस्थित करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए धीरे धीरे उठाइए और दोनों हाथों को ऊपर मिला लीजिए ऊपर की ओर खींच लीजिए पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान कर रखिए अधिक से अधिक

जितना खींच सकते हैं ऊपर की ओर खींचिए इस स्थिति को स्मरण रखिए कमर में कैसी स्थिति है पीठ में गर्दन में सिर में ऐसी ही स्थिति बनाते हुए केवल हाथों को नीचे लाएंगे शेष भाग शरीर का वैसे ही रहेगा

धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए अपने घुटनों के ऊपर अथवा गोदी में जहाँ आपको अनुकूल हो जहा आपका अभ्यास हो हाथों को स्थिर रख लीजिए लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भरिए

और धीरे धीरे छोड़ें स्थिर पूर्वक सुखद स्थिति में बैठें, जिसको अत्यंत कष्ट आसन बदल सकते हैं

थोड़ा सा कष्ट हो तो सहन कर सकते हैं अधिक कष्ट हो तो बदल देना चाहिए लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भरे और धीरे धीरे छोड़े आसन की सिद्धि के लिए ऋषि ने

प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति कहा है पैरों के अग्रभाग अर्थात उंगलियों को शिथिल कर दीजिए ढीला छोड़ दीजिए मन ही मन वहां से बल हटा दीजिए

दोनों पादों को टखनों को ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए ऐसा अनुभव हो वह स्वतः स्थित है उसके लिए मुझे प्रयत्न करना नहीं पड़ रहा है

छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए दोनों घुटनों को और जंघाओं को ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए मन में अनुभव करें यह अपने आप स्थित है

इनमें कोई बल लगाना नहीं पड़ रहा है कमर का भाग पेट का भाग ढीला छोड़ दीजिए सीधा रखते हुए कमर को जितना आवश्यक उतना ही प्रयत्न रहे शेष प्रयत्न

शिथिल कर लीजिए पीठ का भाग छाती का भाग ढीला छोड़ दीजिए अनुभव कीजिए इनमें मैं कोई अधिक बल नहीं लगा रहा हूं अत्यंत सरल स्थिति

ऐसे ही कंधों को ढीला छोड़ दीजिए दोनों हाथों को हथेलियों को पूरे हाथ को दोनों हाथों को शिथिल अनुभव करें जैसे हाथ को ऊपर उठाते हैं

तो बल लगता है और बल हटा दें तो हाथ गिर जाता है ढीला पड़ जाता है ऐसे ही अनुभव करें दोनों हाथ कंधे और हथेनिया शिथिल है अपने आप ये स्थित है

मैं इनको पकड़ कर नहीं रखा हूं ऐसा अनुभव कीजिए गर्दन का भाग भीला छोड़ दीजिए सीधा रखते हुए शेष प्रयत्नों को हटा दें।

चेहरे में प्रसन्नता का भाव हो प्रियतम प्रभु से मिलने का समय है अत्यंत प्रसन्न आनंद की स्थिति हो प्राय करके गालों में तनाव आ जाता है ढीला छोड़ दीजिए सहजता अनुभव करें।

आंखें कोमलता से बंद रहेगी कोई दबाव ना हो खिंचाव ना हो सिर का भाग ढीला छोड़ दीजिए अब संपूर्ण शरीर का एक बार अवलोकन करें, जैसे किसी जड़ पदार्थ को हम रख लेते हैं

वह स्वतः स्थित हो जाता है ऐसे ही हमारा शरीर अपने आप में स्थित है अपने शरीर का भाग संपूर्ण शरीर का भार नितंबों के ऊपर रहे आगे झुकते ही इंडलियों में घुटनों में जंगाओ में दर्द होता है

आगे न झुके का शरीर पूर्ण रूप से स्थिर तब रहेगा जब आप सीधे होकर बैठेंगे शरीर का भार नितंबों के ऊपर रहेगा बाद में कभी दर्द की स्थिति अनुभव हो

तो थोड़ा पीछे की ओर आप झुककर सीधे हो जाएंगे तो सरलता अनुभव होता है प्रयत्नों को शिथिल करने के पश्चात अनंत समापत्ति अनंत परमात्मा में लुबा हुआ

ऐसा अनुभव करें ये भी आसन को सिद्ध करने के लिए एक उपाय है आसन के मान

हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज हम आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आपका अभ्यास हो चुका है श्वास भरने के बाद मनी मन ओम का जप करेंगे और जो पुराने साधक प्राणायाम मंत्र अर्थात ओम भू

ओम भुवा इस मंत्र का मनी मन जप करेंगे श्वास भरिए धीरे धीरे भरिए पूरा भरिए अंदर तक भरिए अधिक से अधिक भरिए और अंदर ही रोक लीजिये ओम भू बोलेंगे नहीं आप मनी जप करेंगे बोलेंगे तो आपका श्वास छूटेगा

अंदर भर के रखिए मनीमन जब करें। अधिक से अधिक समय रोकने का प्रयास करेंगे जब और रुका न जाए छोड़ दीजिए धीरे धीरे छोड़ दीजिए पूरा खाली कर दीजिए यह एक प्राणायाम हुआ

इस प्रकार दूसरा प्राणायाम करेंगे श्वास को भरिए लंबा भरिए पूरा भरिए अधिक से अधिक भरें और अंदर ही रोक दें

जब रुका न जाए छोड़ दें या दूसरा प्राणायाम हुआ इस प्रकार तीसरा प्राणायाम करेंगे श्वास भरिए अधिक से अधिक भरें, अनुभव हो फेफड़ों में पूरा श्वास भर दिया आपने ऐसा अनुभव हो अंदर ऊर्जा की अनुभूति हो

ओम का अथवा प्राणायाम मंत्र का जप करें

लंबा गहरा श्वास लेना लंबा गहरा छोड़ना धीरे धीरे बरना धीरे धीरे छोड़ना अब प्राणायाम के पश्चात मन की स्थिति का अनुभव करेंगे प्राणायाम से पहले कैसी स्थिति थी और प्राणायाम के बाद कैसी स्थिति है

प्राणायाम के कारण शरीर में कोई तनाव आया हो खिंचाव आया हो तो उसको सहज कर लें सरल कर लें अत्यंत सहज मुद्रा में

प्राणायाम के पश्चात हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोकना और चित्त के अनुकूल बनाना चित्त को प्रभु के ध्यान में लगाना इंद्रियां विषयों के साथ संबंध होने से चित्त को ध्यान में लगाना

संभव नहीं होता है चित्त के अनुकूल बनाने के लिए इंद्रियों को रोकते हैं चार इंद्रिया सरलता से अभी हुए हैं हमारे नासिका कोई विशेष गंध का

ग्रहण नहीं कर रहा है रसना इंद्रिय से रस का ग्रहण नहीं हो रहा है आंखें बंद है किसी बाह्य रूप का ग्रहण नहीं करते हैं त्वचा तो में वस्त्रों का स्पर्श है और किसी अलग स्पर्श का अनुभव नहीं है

ये चार इन्द्रिया रुकी हुई है शेष हमारा स्रोत इंद्रिय है उसको भी रोकने का प्रयत्न करें बाहर से कोई भी ध्वनि सुनाई दे तो उसके ऊपर आपको विचार नहीं करना है यही प्रत्याहार है कहा से ध्वनि आई क्यों आई नहीं आना चाहिए था

ऐसे विचार करना अर्थात इंद्रियों के ऊपर संयम न होना मन में भी कोई शब्द स्पर्श रूप रस, गंध विचार नहीं करेंगे निर्विचार की स्थिति बनाए विचारों से रहित

जो बिना आलम्बन के प्रत्याहार नहीं कर पाते हैं। वे ओम का सहारा लेकर प्रत्याहार का अभ्यास कर सकते हैं। लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे और बाकी कोई विषय उत्पन्न नहीं करेंगे सब विषयों से मन को रोक देंगे मन को रोकने से इंद्रियां स्वतः रुक जाती हैं।

श्वास देखना है

जितने काल तक हमने ओम का उच्चारण किया है उस समय अन्य किसी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विचार नहीं आया है यानी कोई एकाग्र नहीं कर पाए तो पुनः प्रयास करें, संकल्प करें, ओम का ही उच्चारण प्रभु की ही अनुभूति

अन्य कोई विचार उत्पन्न नहीं करूंगा संकल्प पूर्वक बोलेंगे ओ

देखिए कैसी स्थिति रही पूरी एकाग्रता बनती है या अन्य विचार आ रहे हैं अन्य विचारों को हम ही उत्पन्न करते हैं प्रत्याहार में यही अभ्यास होता है चित्त को मन को विषयों से रोकते हैं तो इंद्रियां स्वतः रुक जाती है इसी का नाम प्रत्याहार है

पुनः एक बार जागरूकता के साथ उच्चारण करेंगे ओ।

प्रत्याहार का अभ्यास ऐसे ही मन में ओम का उच्चारण करके करिए अन्य विचार नहीं आना चाहिए पूरी जागरूकता के साथ प्रारंभ करें

प्रत्याहार के पश्चात हम धारणा का अभ्यास करेंगे साधना में और गहराई में प्रवेश करें धारणा योग का अंतरंग साधन है मन को किसी एक स्थान पर स्थिर कर दीजिए न भी हृदय

कंठ भ्रुकुटी शेर मुर्धा अथवा अन्य किसी स्थान पर जहाँ आपको अनुकूल लगता है धारणा का अभ्यास कल्पना कीजिए शरीर में कहीं कांटा चुगता है तो तुरंत हमारा मन उस केंद्र पर चल जाता है

जहाँ कांटा चुभा है वहां मन पहुंच जाता है इसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक मन को एक स्थान पर स्थिर करना वहां की संवेदनाओं को अनुभव करना यह धारणा का अभ्यास प्राय करके साधक लोग हृदय प्रदेश अथवा भ्रुकुट में ध्यान करते हैं

जहां भी अनुकूल हो एक केंद्र बिंदु बनाइए वहां मन को स्थिर कीजिए पूर्ण रूप से शांत हो जाए पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाए तो आपको अपने ही हृदय की धड़कन सुनाई देंगे

जब हम व्यवहार काल में रहते हैं वह स्पष्ट नहीं होता लेकिन जब अंतर्वृत्तिक बनते हैं बाहर से मन को हटाते हैं अपने ही हृदय के स्पंदन अनुभव में भी आते हैं सुनाई भी देते हैं, जानने का प्रयास कीजिए

शांत स्थिति एकाग्र की स्थिति में अनुभव करने का प्रयत्न

जैसे आप एकाग्र होकर हृदय का स्पंदन अनुभव करते हैं ऐसे ही धारणा प्रदेश में होने वाली संवेदनाओं को अनुभव कर सकते हैं पूरा प्रयत्न करें एक केंद्र बिंदु बनाएं, जहां आपको अनुकूल लगता है वहां पर मन को स्थिर कीजिए

वहां की अनुभूतियों को जानने का प्रयास करें कोई स्फुरण जैसा हो गुदगुदी जैसा हो उष्णता का अनुभव हो शीतलता हो खुजलाहट हो

कुछ ना कुछ अनुभव होता है जब हम एकाग्र होते हैं वे अनुभव हम जान पाते हैं बोध होता है एकाग्रता हटने से अनुभूति नहीं होती है पूर्ण एकाग्र हो

की अनुभूति हो रही है वो अनुभूति को बनाए रखें, जिनको अभी तक कोई अनुभूति नहीं हुई है केवल वे लोग अभ्यास करेंगे आंखें बंद रखें, आंखें नहीं खोलनी और जहां पर आपने धारणा लगाई है उस स्थान को

अपनी उंगली से जोर से दबाने का प्रयास करें जिनके धारणा नहीं लगी है केवल वो है करेंगे जिनको अभ्यास है धारणा केंद्र की अनुभूति हो रही है वो ना करें। जिनको कोई संवेदना नहीं हो रही है अपने हाथ उठाइए और उंगली से धारणा केंद्र को

जोर से दबाइए, अब छोड़ दीजिए अब देखिए धारणा केंद्र में आपने जो स्पर्श किया था उसकी अनुभूति हो रही है और अधिक एकाग्र होने से बिना स्पर्श किए भी वहाँ की संवेदनाओं को हम जान सकते हैं।

जो धारणा में सफल हो जाता है आगे ध्यान में शीघ्र ही सफलता को प्राप्त कर सकता है धारणा योग का तरंग साधन है ध्यान की भूमिका है

ने आपको अलग अनुभव करें इंद्रियों से पृथक अनुभव करें मन से अपने आप को

अनुभव करें से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड और पूरे अंतकरण स्थूल सूक्ष्म

को चेतन स्वरूप स्वरूप, आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होइए धारणा स्थिर है तो आप

मस्त होने में सरलता होती है प्रभु परमात्मा के अंदर डूबा हुआ ऐसा अनुभव या सत्य है या वास्तविक है हम प्रभु के अंदर डूबे हुए हैं

प्रत्यक्ष विद्यमान ही ऐसा अनुभव होने के बाद

सो तोमा सदगमय तीन वाक्यों से प्रभु का ध्यान करेंगे लंबा ओम का उच्चारण करेंगे फिर मंद गति में धीरे धीरे वाक्यों का उच्चारण करेंगे श्वास भर लीजिये

O asato ma sadgamaya asato

सद्गम तम सोम ज्योतिर्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृतोरमा अमृत

तम मिलकर बोलिए आगे पीछे हो रहा है ध्यान देंगे एकाग्रता बनाए रखेंगे मेरे साथ मिलाने का प्रयास करिए आपको लय का पता चला है साथ बोलेंगे और मंद गति में बोलेंगे जब मैं प्रारंभ करता हूँ

तब आप भी प्रारंभ करेंगे मैं रोक देता हूं तब भी आप रोक दीजिए क्योंकि हम समूह में अभ्यास करते हैं एक साथ बोलेंगे व्यक्तिगत अपने प्रकोष्ठ में करें तो आप अपनी स्वतंत्रता से कर सकते हैं यहाँ मिलाकर बोलेंगे श्वास भर लीजिए ओ

सतोमा स

चरण हम करते हैं प्रभु की अनुभूति के लिए ऐसा अनुभव करेंगे ओम कहते ही प्रभु की गोद में हम बैठे हैं प्रभु हमें प्रत्यक्ष जान रहे हैं और हम भी प्रभु को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं अनुभव के स्तर पर प्रभु

सत्ता को स्वीकार करें शब्दों से नहीं अनुभूति के स्तर पर असतो मां बोलते ही प्रभु सत स्वरूप है हमें असत से हटाकर सत की ओर ले चले इसमें आपकी स्तुति भी है प्रार्थना में है

उपासना में है स्तुति परमात्मा सदा सर्वदा सत्स्वरूप सत्य स्वरूप न्याय स्वरूप ये प्रभु की स्तुति है प्रार्थना है प्रभु आप हमें भी असत से दूर करके अन्य अज्ञान से

असत अधर्मा आचरण शरीर के स्तर पर वाणी के स्तर पर मन के स्तर पर जो भी हम विपरीत आचरण करते हैं वो सब असत है उस असत्य से प्रभु हमें हटाकर सत्य ओर ले चलिए यह प्रार्थना है और उपासना प्रभु की अनुभूति करना है

सत्य स्वरूप प्रभु मेरे अंदर विद्यमान है मुझे असत्य से हटाकर सत्य से युक्त कर रहे हैं ऐसी अनुभूति करना ये प्रभु की उपासना है पूर्ण एकाग्रता के साथ अनुभव करेंगे और उच्चारण करेंगे ऐसे ही तमस का होता है अज्ञान

उस संस्कार जितने भी बुरी प्रवृत्तियों का मूल आधार हमारे अंदर विद्यमान का क्लेश है मिथ्या ज्ञान उससे प्रभु हमें हटाकर ज्ञान की ओर ज्योति की ओर सुसंस्कार की ओर धर्म प्रवृत्ति की ओर

मेरित करें मृत्यु दुख का उपलक्षण है ऐसे अनुभव करेंगे हे प्रभु मेरे जीवन में जो भी दुख है कष्ट है पीड़ा है बाधा है उनसे हटाकर हमें आनंद की ओर प्रसन्नता की ओर सुख की ओर

आपके परमानंद की ओर ले चलिए हर एक वाक्य को उच्चारण करते हुए अनुभव करने का प्रयास करेंगे प्रभु की अनुभूति ही प्रभु की उपासना है प्रभु का ध्यान है अनुभूति हो रही है तो ध्यान हो रहा है अनुभूति छूट गई तो ध्यान भंग हो गया ऐसे समझना है

भंग हो जाने पर पुनः प्रारंभ कर लें। जैसे ही पता चला कि अनुभूति रुक गई है पुनः प्रारंभ कर लेंगे भाव बनाइए सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अमृत स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करें और प्रार्थना करेंगे श्वास भर लीजिए ओ

सोम सामसु

अनुक्षण करिए उच्चारण करते हुए मैंने प्रभु का अनुभव किया या नहीं किया कितनी कमी रह गई जो कमी रह गई उसको पूरा करें पूर्ण रूप से प्रभु की अनुभूति बनाइए उच्चारण करते समय यदि अनुभूति छूट जाती है उच्चारण छोड़ दीजिए

अनुभूति को गहराई में ले चली एक बार और अधिक एकाग्रता से और अधिक भावना पूर्वक जब करेंगे अर्थ चिंतन के साथ अर्थ सरल भी है और आपको बोध भी करा दिया उस अर्थ की अनुभूति करते हुए जप करेंगे

श्वास भर लीजिए ओसो तो म

की अग्नि स्थिति में आपको अभ्यास करना है ऐसा अनुभव करना है परमात्मा मेरे हृदय में विद्यमान है और परमात्मा के साथ मेरा अभिन्न संबंध है अनन्य संबंध है जैसे कोई अग्नि के पास बैठता है

तो उसको ठंड नहीं लगती है ऐसे ही मैं परमात्मा के अंदर विद्यमान हूँ मैं असत से पृथक हो गया सत से, से, से, से युक्त हो गया अज्ञान से कुसंस्कार से दूर हो गया ज्योति से ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त हो गया

मृत्यु से दुख से कष्ट से दूर हो गया अमृत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और ये वास्तविक है प्रभु के साथ संबंध बनाते हैं, हम असत से हट जाते हैं अधर्म आचरण से पृथक हो जाते हैं हमारे कुसंस का छुप जाते हैं

अज्ञानता दूर हो जाती है समस्त दुख पृथक हो जाते हैं आनंद की अनुभूति होती है ऐसा ही अभ्यास करेंगे अनुभव करेंगे प्रयत्न करने से आपको भी ऐसी अनुभूति होगी हमारा प्रयत्न है उसमें मुख्य कारण है श्वास बद लीजिए

पूर्ण एकाग्रता के साथ पूरी जागरूकता के साथ अभ्यास करेंगे ओ

कैसी अनुभूति हुई एक बार निरीक्षण करेंगे प्रयत्न में कमी तो नहीं रही अब पुनः अभ्यास करेंगे यदि किसी की कमी हो रही गई वो पूरा प्रयत्न करेंगे कि मैं असत से हट गया सत से युक्त हो गया अज्ञान से पृथक हो गया

जाम से युक्त हो गया मृत्यु से पार हो गया अमृत को पा दिया स्वर नीचा रखेंगे अनुभूति मुख्य रखेंगे ओ

सावधान हो जाएंगे मनी मन आपको ऐसा ही जप करना है प्रभु की अनुभूति करनी है और अपने आप को असत से हटकर सत से तमस से हटकर ज्योति से मृत्यु से हटकर अमृत से युक्त अनुभव करना है

प्रारंभ कीजिए

ध्यान की गहराई में उतरिए अनुभूति के साथ जब करें

अब धीरे से रुकेंगे आज की उपासना में आपकी सबसे अच्छी स्थिति किस समय रही है उसको एक बार स्मरण कीजिए और उसी अनुभूति को पुनः बनाइए जो सबसे अच्छी अनुभूति हुई उस अनुभूति को पुनः बनाइए

यह संस्कार हमें व्यवहार काल में भी लाभ देगा अच्छी अनुभूति को पुनः स्थापित करें

अब में आज की उपासना में आसन की स्थिति कैसी रही प्राणायाम में कितना समय रोक पाया कल की अपेक्षा कुछ अधिक हुआ कम हुआ प्राणायाम समय

मन की क्या स्थिति रही देखें प्रत्याहार में इंद्रियों को मन को विषयों से पृथक करने में कितना समर्थ हो पाया

धारणा का विशेष अभ्यास कर पाया नहीं कर पाया कितने काल तक मन को एक स्थान पर टिकाया उस स्थान की संवेदनाए प्राप्त हुई या नहीं हुई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई क्या अन्य विचार आ गया अथवा मन को अन्य स्थान पर ले गया

निरीक्षण करें ध्यान के समय प्रभु की अनुभूति बनी रही या नहीं नहीं बनी तो कितने काल तक कितने बार अन्य विचार उत्पन्न किया

उनको रोकने का प्रयास किया या नहीं किया एक बार सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे आप कृतज्ञता का भाव प्रकट करें हे परमात्मन

आपकी कृपा से ही हम आपकी उपासना करने में समर्थ है आज की उपासना में हे पिता जो भी सफलता मिली है उसका श्रेय प्रभु आपको ही जाता है हे ईश्वर हे परम दयालु हम पर दया कीजिए आगे भी

दिन प्रतिदिन हम आपकी उपासना में उत्तर उत्तर उन्नति को प्राप्त करें और अंत में आपका परम पद हमें प्राप्त हो ऐसी कामना है प्रभु ऐसी प्रार्थना है समर्पण की दो पंक्तिया हम बोलेंगे प्रभु तुम पावन

पथ पर प्रभो तु रे पावन पथ पर।, पर।, पर जीवन पर है सा

सारा, सारा बड़े चले हम रुके हमारुकेण में बड़े चले हम हम रुके रुके में चले हमरुकेण में

संकल्प मार होंय दृढ़ संग